कुछ नहीं वो तो बस अपना उनको मानकर और विशुद्ध अनुराग विशुद्ध वात्सल्य विशुद्ध सख्य और विशुद्ध माधुर्य में वो तक प्रोद होकर वे नंदन-नंदन की सेवा में लगे रहते हैं उन सब का उद्देश्य एक ही है नंदन-नंदन को सुखी देखना यही उनका सुख है यही उनका जीवन है उनका खेलना खाना सोना उठना जागना व्यवहार करना ये सारा का सारा शम सुंदर नंद नंदन के सुख के लिए इसीलिए सुख स्वरूप भगवान सुख है आतंकिक सुख है जिनका स्वरूप है जिनसे सारे सुख की धाराएं निकलती हैं वे आनंद मैं भगवान या आनंद कंद बनकर मैंने ऊख में से ऊख में रस भरा है वो निकल कर मिश्री में आ जाए कंद बन जाए तो बड़ा मधुर होता है आनंदमय भगवान तो है ही ऊख तो फिर तो से खाली हो जाती है ये खाली नहीं होते आनंदमय होते हुए यह आनंद कंद बनकर और अपना रसा स्वादन करवाते हुए तमाम इन गोप रमणियों को गोप बालकों को माता पिताओं को पिताओं और माताओं इसलिए कि ये जितनी बूढ़ी बड़े गो सारी माँ और जितने बड़े बूढ़े गो के सारे बा नंदनंदन सबके बेटा तो इस प्रकार से ये केवल विशुद्ध अनुराग में बहता हुआ ये ब्रजमंडल भगवान के नीला सुख को प्राप्त करता है दूसरे लोग पहले आ चुका कि ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं हुआ लक्ष्मी जी जो भगवान के नित्य मित्य वृक्षस्थल पर विहार करती हैं, उनको यह सौभाग्य नहीं मिला शंकर जो भगवान के अभिन्न रूप है उनको यह सौभाग्य नहीं मिला और भगवान ने कहा एक जगह कि भाई हमारी आत्मा भी जो हमारी चिन्मय आत्मा हमारा स्वरूप है वो भी तुम्हारे इस आनंद के बिना आनंद शून्य सा रहता है आत्मा दुराधिका ये आया है कि भगवान की आत्मा चाहे राधा और राधा रमन है इसलिए इनका नाम आत्मा राम है ये स्कंद पुराण में आया है तो इस प्रकार ये निर्मल विशुद्ध अनुराग जिसमें कहीं कामना का लेष नहीं न ये लौकिक कामना न पारलौकिक कामना न मोक्ष कामना न सुसुख की किसी प्रकार की इच्छा इस प्रकार विशुद्ध अनुराग में भरे नंद बाबा ले पर खड़े हो, श्री श्याम सुंदर की लीलाओं को देख देख कर आनंद सागर में डूब रहे हैं अब धीरे धीरे सब गायें पार उतरी उसके बाद बछड़े उतरे फिर बड़े बड़े बैरों के दल के दल उतरे अब वो सब उतर करके उस यमुना मैया की काली जी के कपूर के समान सुंदर ये धूलि भी आज वहां का एक एक रजकण धन्य हो गया महाराज इस रजकर्ण की इच्छा ब्रह्मा ने की कि ये ये रजकण कहीं मिल जाए एक ही रज और आज तक धन्य हो रहा है तो इस कालिंदी यमुना मैया के तट की वो जो कर्पूरमयी धूरी कर्पूरवत धूली स्वच्छ उस पर ये तमाम जाकर के बैल और गायें सब कुछ ही व्यवस्थित रूप से गोपालों ने खड़ा कर या श्रेणी बद्ध होकर के खड़े हो हो गए मानो ये तैरने से थक कर विश्राम कर रहे हैं इधर नौखाए है, एकत्र हुई गायें तो पार हो चुकी पारा दिन छकरों को उतारना है छकरे हल्के तो हो गए सब चेतन रहे ना ये ये छकरे वगैरह सब जो हैं, ये सारे सुरहे देवता है क्योंकि विष्टात्री देवता सारे के सारे आज यहाँ पर स्वयं आ गए हैं, हल्के हो गए पर है तो हजारों हजारों नावे लग गई उन नावों से आज पुल बनेगी यहाँ पर नावों के पुल बनाए गए और उनको काश कुश इत्यादि लाना करके उनको बांध दिया गया खूब मजे में और वो सबके सब बड़े चतुर दक्ष रहे सब कलावृद्ध लोग चतुरचना में बड़े भारी सब कुशल कारीगर सब जुट पड़े और तमाम नाए वहां पर नावों को खड़ा कर दिया लाइन लगा लगा करके और सरकंडे और बांस और कुछ और कास ले ले करके और सबको के चले जा रहे देखते देखते एक सुंदर नाव सुंदर पुल बन गया इतना मजबूत बना मजबूती में सारी जो मजबूती के देवता उसमें आगे बैठ गए तो मानो ऐसा मालूम हुआ कि बड़ी भारी सड़क बन गई है काश कुश सर वंश भरे अलंकर निर्मित परस्पर मध्यप्लवरादि राज पद्धति निवास संवादतया साधिता अब बिल्कुल बन गया बड़ा ऊंचा उपनंद बाबा ने दूर से उखड़े आगे आगे बड़े ऊंचे मंच पर इनका जो शकट था उस पर एक मंच बना हुआ बड़ा ऊंचा उस मंच पर बड़ा सिंहासन रहा उस सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे ये संचालन सबके सरदार नेता ये हुकुम देते अब चलो झंडी वी अपना कपड़े फहरा देते चलो अब चलो आगे तो जब हुकुम हुआ तो बस तमाम मुस्किल पर धड़ धड़ धड़ झड़ करती हुई सारी छतरों की लाइनें चल पड़ी अब बड़ी सुंदरियों का गान आरंभ हो गया था आनंदमय गान ब्रजदेवियां फिर गाने लगी अब तो सड़क पर आ गए ना रब, न, नदी थी तो क्या अल्लाह सड़क बन गई सड़क पर गाड़ी चल रही है दल के दल गोक युवक सब तरुण तरुण वो सब नाचते कूदते खेलते हुए जा रहे हैं वह वहां पर कोलाल मच रहा है अब जब छकरा पहुंचा बीच में बीच में पहुंचा तो कन्हैया को यमुना जी आज आ गई बोले जमुना ने तीन सेवा की है तो इसको फल देना है ना अभी आज तो यमुना जी पर जब ये चढ़े थे छकरे में ही तो ये धूल वूल और दिन तो मैया पहुंच दिया करती थी धो दिया करती थी आज मैया धूल गई तो पैरों में जज लगी हुई थी उनको तो रज लिए चलना था आज तो रज को संभाले बैठे थे अब तक अब मैया मेरे तो पैर में खा जा रही है पैर तो खुजला रहा मेरा पड़ तो धोया नहीं आज अब वो जल कहाँ जल तो छकड़े में रखा नहीं था और दिन तो रखती अब तो मैया ने रखा नहीं था जल बोले मैया मैं तो पैर धोगा मेरे तो खा जा रही अरे बोले लाला अभी पार उतर जाते हैं तब बोले ना ना मैया मैं तो अभी धोगा खड़ा कर छा अभी यहीं पर तो जमुना जी के बस थोड़ा सा जल था वहां छकड़ा खड़ा हो गया जमुना जी तो बड़ी बड़ी प्रतीक्षा में थी कि पार उतरी रहे हैं कहीं मैं बहुत बढ़ जाऊं तो तमाम ये छकरे वाले डर जाये की कहीं जमुना में बाढ़ आ गई पुल न बह जाए तो किनारे सी जब आये तब यमुना जी प्रतीक्षा में कि श्याम सुंदर प्रार्थना की कि थी न मैंने क्या चरणों का स्पर्श मिल जाए चरण धूली मिल जाये क्या मैं वंचित रह जाऊंगी जमुना जी मानो रोने लगी उदास हो गई इनका क्रेस धोना है झगड़ा रुखा पुकारा बोले जल्दी से जमुना जी का पा जमुना जी हर्षित हो गई बोलेगा ये तो खड़े हो गए तो जो गाड़ी वाल उतरा उतर के उस गोप ने लोटा डाला जमुना जी ऊपर आ गई तो कूद पड़े अरे क्या करता क्या करता मैया ने कहा क्या करता पहले अरे बोले मैया धो लूंगा ना मैं क्या होता है यमुना जी थोड़ी सी ऊपर आ गई आकर के यमुना जी बोले जरा सा पैर नीचे कर लू देखो दिलेज अरे बल पकड़ जाएगा तो मैया भी कूदी मैया ने हाथ पर, मैया ने कमर पकड़ी हार ये अपना जट से पैर नीचे कर लिया उनके नीचे पैर कर लिया नाव के नीचे यमुना जी ने आकर के पैर धो लिया यमुना जी कतार धो गई पैर धोकर के इसके बाद अब बोले आप चलो फिर सवार हो गए बड़े अब चलो तो राम श्याम दोनों को तो अंक में धारण किया गोद में लिया मैयाओं ने रोई और यशोदा मैया ने और अपने विशाल उस रथ पर फिर वे आरूढ़ हुआ और इस पार पहुंचे बस अब पार पहुंचे बल्कि देव थे बिना इनके धीरज कहा बोले मैया कहा था ना कि तुमने वहां खेलने की बहुत जगह है <laughs> अब तो पान उतर ही गए मैनगर ठहर गया ठहरे भर नहीं मैया नहीं ठहरना है अब असंभव हो गया उनको ठहराना मैया की सारी की सारी सावधानियों सजगता और शक्ति सब तो सब कुंडित हो गई जैसे कोई बिजली चमकती है इसी प्रकार दोनों कूद पड़े नहीं दोनों कूद पड़े अरे बोले कि पहले मैया सुन भाई सुबल साहब सब चले आओ सब चले आओ बाबू ने कहा धीरे बोल बाबा सुन लेगा अमृत था धीरे धीरे, धीरे बोल अब धीरे बोला किससे जाए कल धीरे बोलना होश तो यानी धीरे क्या होता और जोर क्या होता इनको पता हो कभी कभी सने बन जाते हैं अब ये तमाम गोप शिशुओं जितने गोप बालक थे उनके भी मन में जल्दी लग रही कि कैसे जल्दी मिलेंगे वो तो जाकर मैया की वोट नहीं बैठ गए तो तमाम इकट्ठे हो गए बोले देख कर लिया तुम तो माँ के बोर्ड में जा बैठा हम लोगों को छोड़ दिया अलग अरे इसी वजह से कूदा रस्ते में कई बार कूदा मैं तुम लोगों के लिए ही तुम लोग दिखे रहे तो मैं क्या करता मैं तो टूटती चला कर आया तुम रस्ते में न मांग तो मैं से पूछ मेरा से पूछ कई बार रखा मैं और कई बार मैं कूदा अब तुम लोग नहीं आये मैं तो अब बोले मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने तुम लोगों को पुकार दिया भैया तुम लोग आते तुम लोग आये क्यों नहीं तो ये सब प्रतीक्षा मेरे सबके सब इकट्ठे हो गए अब वो इन लोगों का बड़ा सुंदर भाव इन लोगों को दोनों भाव की दूर भी मानते थे और इनका जो भार राज्य था उसमें पास पास चल रहे थे चलने में दूर नहीं थे तो फिर तो अब जब पुकार लिया था मन इनका दे तमाम गुप्त शिशु तमाम बालक वहां पर इकट्ठे हो गए ओर से कन्हैया को घेर लिया बोले भैया देखो मैया ने कहा है कि यहाँ बड़ा बड़ी शोभा है और यहां खेलने की बहुत जगह है तो अब आज से ही अपने खेलने का काम शुरू करो खेलने की योजना बनने लगी घर घर की बात तो मैया सोचे खाने पीने के बाद तो मैया सोचे है यहाँ तो शोभा देखना और बन बन में घूमना और खेलना इस प्रकार से ये तमाम बातें सोचने लगे और वृंदावन की शोभा को देखते हुए कि आगे बढ़ने लगे गोप शिशु भी कुछ आगे कुछ पीछे कन्हैया के साथ साथ अपना नाचते कूदते हुए अब वृंदावन में तो परम शोभा आ गई जितनी शोभा श्री कल्पना में आती है उससे उससे भी परे की थी आज मूर्ति मति होकर ये वृंदावन में आ गये प्रत्यक्षण यहां नवनवायमान शोभा होने लगी जिधर देखो उधर ही मानुष सुषमा बिखर रही है जिधर देखो उधरी सौंदर्य माधुर्य शोभा मनुष्य जगह फैल गई ये कभी बाई अरे बोले भैया देखो इधर तो कैसा अच्छा गाच है सुबह उधर क्या ये देख रहे बढ़िया है यो परस्पर कभी डाई और कभी बाई और देखते हुए और ये गारे अपने जा रहे हैं तो बोले अपने घूमना शुरू करो खेलने की जगह कभी उस बन कभी उसमें रामकृष्ण उचल बद्ध कृष्णा असादित तीरू उत्कंठा उत्कंठया भूमि शकराज कृपस आख समित सखी विधायगमती प्रत्यग्राय वैचित्री ग्रहण ग्रहन मनुगाह मनौ मेवा पश्यारिता घूमने लगे घूमने लगे तमाम अब यहाँ पर अब ये जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं और प्रकृति की जितनी भी सामग्री है उन सारी सामग्री ने आज ये देखा कि आज धन्य होना तो प्रकृति में जितनी भी सजावट की चीज, वो सारी के सारी आज यहाँ पर आ करके इकट्ठी एक, हो गई ये कभी बिचारे कल्पना करते हुए जाते हैं कभी लोग जो हैं ये कल्पना करते हैं पर इनका वो कल्पना राज्य कल्पना जी रह जाता है वो ठीक ठीक कहीं हु नहीं होता पर तो आज कवियों की भी सारी कल्पनाएं सत्य हो गई कभी कल्पनाएं आप सारी सत्य हो गई ये लता स्पंदन अंकुरु गंग बेहू विवेक देग, काखड़ी ये सब के सब अब इनको देख के कैसे कभी कैसे रोमांच हो आया ये नाचने लगी लताए नाचने लगी और ये गान करने लगी ये कवियों की भाषा में ये कल्पना आबद्ध रहती है और तो यहां सचमुच ऐसा हो गया लताएं नाचने लगी वृक्ष गाने लगे और अमृत झरने लगा तमाम वृक्षों से बड़ी भारी सुन्दर यहां की स्थिति हो गई भगवान का सान्निध्य पाकर हाँ सब के सब ये मूर्तिमान हो गए और भूमि देवी ये तो चरण स्पर्श को पाकर रोमांचित हो गई सब उद्गम हो गया अंकुरों का और बड़े बोले ये श्याम सुंदर घूम रहे हैं ना कहीं कोई कोई अंकुर गढ़ न जाए ऐसा तो बड़ी कोमल कोमल त्रणावली को उत्पन्न कर दिया धरा देवी ने तो ये बोले ये शास्त्र का रू, ये, ये रूपक अलंका भर नहीं है ये तो सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेमाधीन प्रेमरस समुद्र ई जो वृंदावन में इनका जो पदार्पण हुआ उस, उस पदार्पण के व्यक्त होने वाले स्वाभाविक सत्य का परिणाम है हमारे प्राकृत हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहे इसे न देख सकें हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी न कर सके हम चाहे इसका अनुभव न प्राप्त कर सकें परंतु श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के कृपा कर्ण से जिनके नेत्र दिव्य हो गए हैं वे सचमुच इसे देख रहे हैं आज भी देख रहे हैं श्याम सुंदर का ये लीला राज्य नित्य है आज भी वृंदावन है क्या चाहे बन के रहने वाले न देख पावे इसको पर जिनको बन की आंखें प्राप्त हैं वे आज भी देख पाते हैं उन नेत्रों के लिए ये सर्वदा सत्य है तो वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान तुलकोदगम ये अत्यंत आनंद के अनुभव से सारी भूमि परिपूर्ण हो गई और एक एक अणु वहां का अपने में नहीं समा रहा अपने आनंद को और वो अपने विभिन्न अनुभावों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है मानो यदगानम विपुनस्य कोल कले नृत्यम लता विभ्रमेणामुितमकुरे चवितम निदान ती कृष्ण त्री कृष्ण संगति वशा तस् वर्ण्य सत्यम तरी सदा दखिल यस्मा धरी दृश्यतेम यूर्त्यमान हो गया प्रकृति का सौंदर्य वहां पर वहां की धरा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभवों को प्रकट कर करके इस आनंद को व्यक्त करने लगा आनंद समाया नहीं जड़ के मन में भी जड़ों के मन पैदा हो गया अब ये श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं कभी पैदल दौड़ते हैं कभी वो जरा ऊंची बड़ी उम्र के सखा कहते हुए बोले भैया थक गए हुए चढ़ जा कंधे कहा बोले तुम्हारे कंझे पर चढ़ेंगे कभी गोपों के कंधे पर चढ़ जाते हैं कभी ऐसे ही पैदल कभी दौड़ते कभी नाचते कभी खेलते इस प्रकार से ये जा रहे हैं इधर उधर, -उधर बालकों का उल्लास उनका चाप ये प्रशिक्षण बढ़ता चला जा रहा है नई नई कु नए नए स्थल और नए नए मधुर तम सुंदरतम लताओं से पत्रों से पुष्पों से सुशोभित ढकी हुई तमाम वो बनी हुई वहां पर मानो कमरे बनी हैं कोठियां बनी हैं तमाम ये पत्रावलियों की निकुंज के तीन माने प्रस्तर निर्मित मणि निर्मित और पल्लव निर्मित में जो पल्लव निर्मित होती है निकुंज वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई तो ये पल्लवों के साथ पत्थरों के साथ पुष्प भी लताएं भी लताओं का जाल है पुष्प खिले हुए हैं बड़े बढ़िया बढ़िया पत्र कोमल सुगंधित सुरभित ये तमाम छाए हुए हैं इस प्रकार की वो सुरम्य वनस्थली कि और संकेत करते कटी देखिए बड़ी खेलने खेलेंगे यहाँ बड़ी धूप पड़ेगी तो यहाँ आके बैठ जाएंगे इसमें खेलेंगे और फिर दूसरे ढकवाने का बोले तुमको कभी छिपना होगा ना लाला कन्हया तो, तो ये देख यहाँ पर तो कुछ जगह दिखती नहीं है चारों तरफ और इस अंदर सुगंध भी आ रही है हमने जा घुस के देखा अभी तो हम तेरे लिए यहाँ पर कोमल कोमल पत्ते दिखा देंगे और फूल फूलों की कलियां बिछा देंगे तमाम कोमल कोमल देख देख करके और तुम सो जाना बड़ी गर्मी लगेगी तो बोले पत्ते है ना हम बहार करेंगे इस प्रकार सखाओं को साथ लिए हुए एक से एक सुंदर स्थानों का दर्शन कर रहे हैं करा रहे हैं उनको और मानो ऐसा मालूम होता है कि मानो यहाँ के अंगों से परिचय पहले यहां रहे हुए हैं दिखा रहे हैं बड़ी ये जगह एल पी देख भैया ये जगह ये ये अमुख जगह है ये काम करना है अब वहां पर महाराज में वनमित तो उत्सव हो गया मृगों ने देखा कि आज आंखों को साथ चक्कर लो मयूरों ने स्वाभाविक खींचे तो समूह के समूह हरिण और बड़े सुंदर सुंदर मोर ये मनु आ करके ये मनु सगुन बन गया आज अच्छे सगुन बन गए ना तो श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देखते देख रहे हैं आस में बड़ी ललक है इनकी भी पलकें पड़नी बंद हो गई पास आ गए तो ये और पास आने लगे तब तो तक बोली जरा खेल आए तो हरिण चौखड़ी मार के भागे और नाचते हुए किसी बन की किसी लता के रूप तो में छिप गए बड़े वो कां गए हरिण साहब बड़े वो छिपे तो दौड़े उधर हरिणों को बड़ा आनंद कवि इस कुंज से उस कुंज में श्री कवि तट से उस बन की ओर और कभी कभी यमुना के तट पर विभूषण कर रहे हैं और ब्रदेश्वरी जो है ये बार बार बार बार, बार बुलाने भेजती हैं आते नहीं तो इस प्रकार ये खेलते खाते वहां पर विभूषण करने लगे इधर तमाम नावें उतर गई तमाम गायें उतर गई तमाम छगड़ी उतर गए तो सबको बुलाया बुला करके नंद बाबा ने कहा सबको इनाम दो नाव वाले बोले बाबा हमको भी नाम मिल गया तु, तु, तुमको प्यार कर दिया ना हमको बड़ा सुख मिला ये सब नाचते वास्ता हमने देखा ये तो ये तमाशा कुछ देखने को पैसे से मिलता है क्या हम तो सब निहाल हो गए नहीं नहीं ये सुनाम नहीं ये तो भैया ये तो नौ लाला की लाला सुखी रहेगा ना तुम लोग सब आशीर्वाद दो तुमको नौकरी हो देते हैं और सेवा की नौकरी होती भी नहीं, नहीं तो नौकरी में तो भैया ये मेहनताना नहीं है ये तो लाला के नौछावर है लाला के मंगल के लिए ले लो लाला का मंगल होगा हम तुम्हें तो देते हो तो सब तो तो ले आओ लाला का मंगल हो तो दे दो खूब जाता बाबा कोई बात नहीं तो वो ले ले करके सब विदा हुए वहां से फिर तुम तो ही बजने लगी धुंदुबी बजने लगी और इस नवीन ब्रजपुर नया ब्रजपुर इस वृंदावन में वनखंडों में बसने जा रहा इस बात की सूचना भेड़ी के द्वारा दी गई तमाम गुफियां उछली गुफ उछले और अपने अपने बसने में लगे हरिओम तक